महाभारत पर्व सततमो सत षट्यधिकततमोध्याय सात्के के द्वारा भूरी का वध घटोत्क और अस्वस्थामा का घोर युद्ध तथा भीम के साथ दुर्योधन का युद्ध एवं दुर्योधन का पलायन संजय उवाच राजन समयनेथ नाम वरम आपतंत प्रयाणादि वकुंजरम संजय कहते हैं राजन जैसे कोई हाथी को उसके निकलने के स्थान से ही रोक दे उसी प्रकार भूरी ने आक्रमण करते हुए रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी को समरभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया अथैनम सात के क्रुद्ध पंचभिर्शित शरियवित कुित हो उठे और उन्होंने पांच तीखे बाणों से भूरी की छाती छेद डाली उससे रक्त की धारा बने लगी तथर कौरवो युद्धे सैने यम युद्ध अविद्य भुजान इसी प्रकार युद्ध स्थल में कुरुवंशी भूरी ने ही की छाती में दस तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई ते श्रृषम क्रोध संरक्त नय नौ क्रोधाद विस्फार्य कार मुके महाराज उन दोनों के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे वे दोनों ही रोज से अपने अपने धनुष खींचकर बाणों की वर्षा से एक दूसरे को अत्यंत घायल कर रहे थे महाराज यमान राजेंद्र उन दोनों पर अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत भयंकर वर्षा हो रही थी ये यम और अंत के समान कुपित हो परस्पर बाणों का प्रहार कर रहे थे तावन्यो समूपत राजन वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों द्वारा आच्छादित करके खड़े थे दो घड़ी तक उनमें समान रूप से ही युद्ध चलता रहा ततः क्रुद्धो महाराज सैनेस धनुषिछेद कौरव्यस्त्म महाराज तब क्रोध में भरे हुई सात्विकी ने हस्ते हुए थे सम्रांगण में महामना कुरुवंशी भूरि के धनुष को काट दिया अथैनम छिन्नधन्वा नौते शरियधि तूर्ण तिष तेत धनुष कट जाने पर उसके छाती में सातिकी ने तुरंत ही नौ तीखे बाण मारे और कहा खड़ा खड़ा बलवता शत्रु धन समादायतम प्रत्यवेद्य बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल हुए शत्रुतापन भूरे ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर को भी गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ तीन बाणों से ही सातिकी को घायल करके भूरी ने हसते हुए से अत्यंत तीखे भल्ल द्वारा उनके धनुष को भी काट दिया महाराज के रजहार महा महाराज जाने पर क्रोधातुर हुए सातिके ने भूरि के विशाल वृक्ष पर एक अत्यंत वेग शक्ति का प्रहार किया सू शक्त्या विभिन्नाथोत्तमात उस शक्ति से भूरी के सारे अंग विदीर्ण हो गए और वह अपने उत्तम रथ से नीचे गिर पड़ा मानो दैव प्रदीप्त किरणों वाला मंगल ग्रह आकाश से नीचे गिर गया हो तम तो दृष्टवाह तम सूरम अस्वस्थ मा वे युगे। को में मारा गया देख के ओर बड़े से दौड़ा तिष्टि नरेश्वर वह सात्विकी थे खड़ा रह खड़ा रह ऐसा कहकर उसके ऊपर उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु पर्वत पर जल बलसा रहा हो तमापत संरब्धम सैने यथम प्रती घटोत्कटोभ्रवित्राजन्नादम मुक्त महारथ क्रोध में भरे हुए अस्वस्थामा को सात्विकी के रथ पर आक्रमण करते देख महारथी घटोत्कच ने सिंहनाथ करके कहा तिष्ठ तिष्ठ नीवन द्रोणपुत्र गमिष्यवाम निहन श्यामे मै समुखो यथा द्रोणपुत्र खड़ा रह खड़ा रह मेरे हाथ से जीवित छूटकर नहीं जा सकेगा जैसे कार्तिकीय ने महिषासुर का वध किया था उसी प्रकार मैं भी तुझे मार मारूंगा द्रोणम अभ्य द्रवत क्रोधो गजेन्द्र मिव केसरी आज में मैं तेरी युद्ध विषय श्रद्धा दूर कर दूंगा ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखे के शत्रुवीरों का हनन करने वाले कुपित राक्षस घटोत्क ने अश्वस्थामा पर उसी प्रकार धावा किया जैसे सिंह किसी गदराज पर आक्रमण करता है घटोत्क रथि धारा भी जैसे मेघ पर्वत पर जल की धारा गिराता है उसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ पर रथ के के धुरे समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। प्राप्ताम साते आमास समरे परंतु अस्वस्थ ने मुस्कुराते हुए सबलभूम में अपने ऊपर आई हुई उस बाण वर्षा को विषर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा वेगपूर्वक नष्ट कर दिया तथा मर्म भेदी इंद्रम से घटोत्कम तत्पश्चात मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाले सैकड़ों पहने बाणों द्वारा उसने शत्रु दमन दाक्ष घटोत्को बिंद दिया सहसर हिराचित राक्षसोरणमूर्धनी व्यसत महाराज लतो यथा महाराज अश्वस्थामा द्वारा उन बाणों से बिन्हा हुआ वह राक्षस कांटों से भरे हुए साही के समान सुशोभित हो रहा था ततः क्रोधसम भैमसे प्रतापवान्ईरवचकर्ग्रे तो द्रोणीम वज्रास चंद्रैश नाराज स शिलीमुख वराहकर्णीकर्णश्चाभ्यवृशत तत्पश्चात भीमसेन के प्रतापी पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर वज्र एवं बिजली के समान चमकने वाले भयंकर बाणों द्वारा अश्वस्थामा को छत विच्छत कर दिया तथा तो उसके ऊपर छुड़प्र अर्थचंद नाराज सिले मुख वराहकर्ण नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों की चारों ओर से वर्षा आरंभ कर दी ताम ष्टिम अतुलाम भद्रास पतंतीपरी क्रुद्धो द्रोड़ीर व्यथितईद्रिय सुदुस्सहां सर घोरदिव्या व्यधमस्तु महातेजा महाभ्राणीव म जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार व्यथारहित इंद्रियों वाले महातेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वस्थामा ने कुपित हो दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित फयंकर बाणों से अपने ऊपर पड़ती हुई उस अत्यंत दुस्सह अनुपम एवं वज्रपात के समान शब्द करने वाली अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को नष्ट कर दिया ततो संग्राम घोर रूपो महाराज योधा हर्षवर्धन महाराज तत्पश्चात अंतरिक्ष में बाणों का दूसरा भयंकर संग्राम सा होने लगा जो योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था ततो फुल खो तैरिव समृतम अस्त्रों के परस्पर ठकराने से जो चारों ओर चिंगारियां छूट रही थी उनसे आकाश प्रदोष काल में जुगनों से व्याप्त सा जान पड़ता था राक्षसम समवा किरत द्रोण पुत्र ने अब आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए अपने बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए उस राक्षस को भी ढक दिया ततः प्रवृत युद्धम द्रोणी राक्षसोधे विगाढ़े रजनी सक्र शकल प्रहलाद योरिव तदनंतर गाढ़ अंधकार से भरी हुई आधी रात के समय रणभूमि में इंद्र और प्रहलाद के समान अश्वस्था और घटोत्कच का घोर युद्ध आरंभ हुआ तथो घटोत्को बाण दशभ द्रोणी माहवी जघानोरस कालज्वल सन्निभयः अत्यंत क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने युद्धस्थल में कालाग्नि के समान दस तेजस्वी बाणों द्वारा अश्वस्था की छाती में गहरी चोट पहुँचायी स तैरभ्याय तैर्विद्धो राक्षसेना महाबल चचाल समातु सनु प्राप्तो हो ध्वज राक्षस द्वारा चलाए हुए उन विशाल बाणों से घायल हो महाबली अस्वस्था सम्रांगण में आधी के हिलाए हुए वृक्ष के समान काटने लगा वह ध्वजदंड का सहारा ले मूर्चित हो गया ततोहा हाहा कृतम सैन्यम तब सर्व जना सर्वे तबका पते नरेश्वर फिर तो आपकी सारी सेना में हाहाकार मच गया प्रजानाद आपके समस्त योद्धाओं ने यह मान लिया कि अस्वस्था मारा गया तम तो दृष्ट तथा नवे पंचाला संजयाश्चनाद्रे रणभूम अस्वस्थमा की वैसी अवस्था देख पांचाल और संजय योद्वा सिंहनाथ करने लगे प्रतिलभ्य ततः संज्ञा अस्वस्थमा महाबल धनु प्रपेड्यमेड करेरा मित्रकर्षण मुमोचा कर्ण पूर्णेन धनुषा शरमुत्तम यमदंडोपम घोरम उदयश्या सुटोत्क तदंतर सचेत हो महाबली बाएं हाथ से धनुष को दबाकर कान तक खींचे हुए धनुष घटोत्कच को लक्ष्य करके दंड के समान एक भयंकर एवं उत्तम बान शीघ्र छोड़ दिया सभी तस् राष्ट्र सर्वोत्तम विवे सामग्र सकुंख पृथ्वीपते पते, प्रित्वी पते। वह उत्तम एवं भयंकर बाण उस राक्षस की छाती छेदकर पंख सहित पृथ्वी में समा गया सोते महाराज रतोपस्थ महाराज युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वस्थामा द्वारा अत्यंत घायल हुआ महाबली राक्षस राज घटोच कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया दृष्टवा विमूढ़ सकाशा संभ्रत स्वपति पत्रान्वित हिडम्बा कुमार को मूर्छित देख उसका सारथी घबरा गया और तुरंत ही उसे सम्रांगण से विशेष अस्वस्थामा के निकट से दूर हटा दे गया तथा तू सम विक्षसेसेन्द्र घटोत्क सो महानाद द्रोणपुत्रो महारथ इस प्रकार समरभूम में राक्षसराज घटोत्कच को घायल करके महारथी द्रोणपुत्र ने ब्र बड़े, बड़े जोर से गर्जना की पूजित स्तव पुत्रे सर्वजोध भारत तद्नंतर उस समय तथा आपके पुत्रों द्वारा पूजित हुआ अस्वस्था अपने शरीर से मध्यान्न काल के सूर्य की सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाशित हो रहा था भीमसेंतम भारद्वाज प्रति स्वयं दुर्योधन राजा द्रोणाचार्य सरे के रथ की ओर आते हुए युद्ध भीम से से इनको स्वयं राजा दुर्योधन ने बाणों बिंद डाला तम भीमसेनो दस भी शरिव्या दुर्योधन सत्या शरा प्रत्यत नरेश तब भीम से इंद्र भी दुर्योधन को दस बाणों से घायल किया फिर दुर्योधन ने भी उन्हें बाण मारे। तो छसी वास्कर जैसे कभी कभी चंद्रमा और सूर्य आकाश में मेघों के समूह से आच्छादित हुए देखे जाते हैं उसी प्रकार में वे दोनों वीर समूहों से भरत श्रेष्ठ चा प्रवीण भरत श्रेष्ठ राजा दुर्योधन ने भीम को पांच बाणों से घायल कर दिया और कहा खड़ा रह खड़ा रह तब भीम सेन ने दस बाण मारकर उसके धनु और ध्वज काट डाले और झुके ही गाठ वाले नब्बे बाणों से कौरव दुर्योधन को गहरी चोट पहुँचाई ृण मुख्यता तत्पा भरतश्रेष्ठ दुर्योधन कुथो दूसरा विशाल धनुषाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण धनुधरों के देखते देखते पैने बाण द्वारा भीमसेन को पीड़ा आरंभ दे दी आरम्भ की सरान भीम समार दुर्योधन के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके भीमसेन ने उस कौरव नरेश को 25 बाण मारे दुर्योधन संक्रुद्धो भीमसेनस्य से मारित क्षुरप्रेण्वाद्य आर्य इससे दुर्योधन अत्यंत कुपित हो उठा और उसने एक क्षूरप्र भीम का से भीमसेन का धनुष काटकर उन्हें दस बाणों से घायल कर दिया अथान्य धनुराताज भीम सेनो महाबल्याण सप्तभ सरयि तब महाबली भीमसे दूसरा धनुषाथ में लेकर तुरंत ही कौरव नरेश को सात तीखे बाणों से बिंद डाला तदप्य धनु क्षिप्रम चिक्षेद लघुअस्तवत द्वितीय चृतीय चतुर्थम पंचम तथा आत्म महाराज भीमस्य से तव तो पुत्रो महाराज जितकाश मतट दुर्योधन ने हाँ चलाने वाले कुशल योद्धा की भांति भीम सेन के उन धनुष को भी शीघ्र ही काट दिया महाराज भीमसेन के हाथ में लिए हुए दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें धनुष को भी विजय से उल्लसित होने वाले आपके मदोन्मत पुत्र ने काट डाला त तो तथा विद्यमान पुनः पुनः शक्तिपारभिशुभा मृत्यो रेव स्वसारम हे दीपता इस प्रकार जब बारंबार धनुष काटे जाने लगे तब भीमसेन ने समरभूमि में संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक सुंदर शक्ति चलाई जो मौत की सगी बहन के समान जान पड़ती थी वह आग के ज्वाला के समान प्रकाशित हो रही थी सीमंतम इव कुरी नमसौ साम्रमा अप्राता शक्ति चिक्षेद कौरव पश्यतः सर्वोक महात्मन आकाश में सीमंत की रेखा सी बनाती हुई अग्नि के समान दे दीप्यमान होने वाली उस शक्ति के अपने पास आने से पहले ही कौरव नरेश ने तीन टुकड़े कर दिए संपूर्ण योद्धाओं तथा महामना भीमसेन के देखते देखते यह कार्य हो गया तथो भीम महाराज गदा गुर महाप्रभा दुर्योधन प्रति महाराज तब भीम से ने अपने अत्यंत तेजस्वी गदा को बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर दे मारा ततः सा सहसा स्वपुत्रुगे सारथि चु मम दासन युद्धस्थल में उस भारी गदा ने सहसा आपके पुत्र के चारों घोड़ों सारथी और रथ का भी मर्दन कर दिया पुत्र स्तूतव राजेंद्र भीत प्रणस्य आरोह रथम चान्यम नंदकस्य महात्म राजेंद्र उस समय आपका पुत्र भीमसेन से भयभीत हो पहले ही भागकर महामना नंदक के रथ पर जा बैठा था ततो तव महारथम सिंह चक्रेन कौरवानी ने आपके महारथी पुत्र को मारा गया मानकर रात के समय कौरवों को, को डाट बताते हुए बड़े जोर जोर से सिंहनाद किया तबका सैनिका पी मेडरे नृपम तथो से चुक्र सुे ते आपके सैनिकों ने भी राजा दुर्योधन को मरा हुआ ही मान लिया था अत वे सब और जोर जोर से हाहाकार करने लगे ते सुना सर्वोधिना भीमसे नादम चुनाव राजमन तथो युधिष्ठिरो राजा हतम मत् सुधनम अभ्यवर तथे नाथो वृकोदर राजन उन भयभीत हुए संपूर्ण योद्धाओं का आर्तनाद तथा महामनषी भीम सेन की गर्जना सुनकर दुर्योधन को मरा हुआ मान राजा बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ कुंती कुमार भीमसेन धहा रहे थे पञ्चाला के, के आमस्या संजयाच विषाम पते सर्वोद्योगी नाभि जगमुहू द्रोण में व प्रजानात फिर तो पांचाल मत्स्य और कंज योद्धा युद्ध की इच्छा से पुन उद्योग करके द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े त्राशे द्रोण घोर तमसे मग्नाम निग्नता मितरे वहाँ शत्रुओं के साथ द्रोणाचार्य का बड़ा भारी संग्राम हुआ सब लोग घोर अंधकार में डूबकर एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे एक श्री महाभारते द्रोणपर्वण रात्रि रात्रियुद्धे दुर्योधनापयाने षड्य अधिक शतमोध्याय